सद्रमणे नम श्वेताषद मंत्रा शांक्य भाश्य और भाष्याथसहितनंद निराधारम निखिलाधारम्य निगम गीलकंठम नमाम्यहम शांतिपाल ओ सहनावतु सहनौ भुन सहवीय करवा वह तेजस्वी नु विद्विषाव ऐ शांति शांति शांति वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें हम दोनों का साथ साथ पालन करें हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो हम द्वेष न करें त्रिविधताप की शांति हो प्रथमोध्याय संबंध भाष्य श्वेता स्वतरोपनिषद इदम विवरण अल्प ग्रंथम सुखावो चितनदा ब्रह्मस्व्याया विदया सानुभगम्य सभासा सभासा प्रतिबद्धस्वाभा का शेषपुरता शेषान अविद्या अविद्यापरिक साधनैरिष्ट प्राप्ति चात्षा पुषाथ मनबानो मोक्षालो मकर इतस्त सकृष्यण सुरनरतिग आदि प्रभेद भेदित संचरण केनापि सुकृत सुकृतर्मण ब्राह्मणाद्या शरीर प्राप्त ईश्वरा कर्माष्ठान आपातगतरागा मनोनित्य अ दर्शन हा मुद्दा भोग विराग उपेताचार्यचार्यण वेदातश्रवण ब्रह्मास्मिति ब्रह्मास्मृति ब्रह्मात्मत अवगम्य नृव्य अज्ञान तत्व वीतशोको अविद्यालक्षण से मोक्षा विद्याधीनवाद युज्य तदर्थोपनिषद आरंभ आरंभः ब्रह्म तत्व के जिज्ञास को सरलता से बोध कराने के लिए यह श्वेता की व्याख्या छोटे से ग्रंथ के रूप में आरंभ की जाती है यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही है तथापि अपने ही आश्रित रहने वाली अपने ही को विषय करने वाली और मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार अपने अनुभव से ही ज्ञात होने वाली चिदाभास युक्त अविद्या से उस जीवात्मा के सब प्रकार के स्वाभाविक पुरुषार्थ का अवरोध हो जाने से उसे संपूर्ण अनर्थ की प्राप्ति हुई है और वह अज्ञान व कल्पना किए हुए ही साधनों से अपने इष्ट प्राप्ति रूप अपुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ मानकर परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष पद प्राप्त न कर सकने के कारण मकरादि के समान रागादि दोषों से इधर उधर खींचा जाकर देवता मनुष्य एवं तिरक आदि विभिन्न भेदों से युक्त अनेकों योनियों में विचरता रहता है जब किसी पुण्य कर्म के द्वारा ब्रह्म विद्या का अधिकारी ब्रम ब्राह्मणादि शरीर प्राप्त कर वह ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान करने से रागादि मलों से मुक्त और वस्तुओं का अन्यादि देखने से ऐहिक और पारलौकिक भोगों से विरक्त हो जाता है तब आचार्य के पास जाकर उनके द्वारा वेदांत श्रणाली करके मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार कर वह अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति हो जाने के कारण शोक रहित हो जाता है क्योंकि अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्ष ज्ञान के अधीन है इसीलिए ज्ञान ही उसका प्रयोजन है उस उपनिषद का आरंभ करना उचित ही है तथा तद्जादमृत तमेव विद्वान्न अमृत नंथ विद्यना चेदिहा हती विनद विदुर्मृतास्ती किन्स्यय शरीरमुसरेत तम विदिव न लिप्यते कर्मण पापक तरतिशोक आत्मत नीचा मुखात मुखा प्रमुच्यो वेद निहत गुहाँ सोद्याग्रंथि विकृति सोम्य भिद्यते हृदयग्रंथि छिध्यंते सर्वशया चाच कर्माणी तस्े पराबरे यथानद्य सना अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वामूपा विमुक्त परात्षमुपैति दिव्य सो वे तत्परम ब्रह्म वेदब्रह्म सो तदा अशरम अलोहित यस्तु अक्षर वेदयती योम्य अवैति तम वेद्यम पुषम वेद तथा मा मृत्यु पिव्य था तोमोह कोकप्य विद्यामृतमश्नुते भूतेसु लोकाद विचिताधीरा प्रेस्मा लोकादमृता अपहत पापमें स्वर्गे लोके प्रतिषति तन्मया अमृता वै बभूवु तस्मा प्रसम्य देहि एकह कितार्थो भवते एतद् एकताशोक यदिदुर्मृतास्ते ईश् तम ज्ञा मृता तदेोपयती नीचा ये मांतमेति तमेव ज्ञा मृत्युपाशाछिनत्ति ये पूर्व देवा ऋषिय तम विदु षाम शांति शाश्वती नेतरेशम तथा उस परब्रह्म तत्व के ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है उसको जानने वाला इस इस्लोक में अमृत अर्थात मुक्त हो जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है यदि यहाँ उसे न जाना तो बड़ी भारी हानि है जो इसे जानते हैं तो अमर हो जाते हैं जो इसे जानते हैं अमर हो जाते हैं यदि पुरुष यह परमात्मा मैं ही हूं ऐसा जान ले तो वह क्या इच्छा करता हुआ किस काम के लिए शरीर के पीछे संतप्त हो उसे जान लेने पर जीव पाप कर्म से लिप्त नहीं होता आत्मज्ञानी शोक के पार हो जाता है उसका अनुभव कर लेने पर मृत्यु के मुख से छूट जाता है इसे जो बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है हे सौम्य वह अविद्या रूप ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर देता है उस बराबर ब्रह्मादिदेवताओं से भी उत्तम परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर इसके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है सारे संशय कट जाते हैं तथा समस्त कर्म छीण हो जाते हैं जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती है उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से मुक्त होकर पर से भी पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है वह जो कि उस परब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही हो जाता है हे सौम्य जो भी उस छायाहीन अशरीर अलोहित शुद्ध अक्षर ब्रह्म को जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है वह सब कुछ जानता है उस जानने योग पुरुष को पुरुष को जान जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न करे उस अवस्था में एकत्व देखने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ज्ञान से अमृत को प्राप्त होता है बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध कर मृत्यु के पश्चात इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं जो परात्मव विद्या को जानता है वह पाप को त्याग कर विनाश रहित सुख में स्वयं प्रकाश परम महान ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है वे ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चयी अमर हो गए उस आत्मतत्व का साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव कृतकृत्य और शोक रहित हो जाता है जो इसे जानता है वे अमर हो जाते हैं उस ईश्वर को जानकर अमर हो जाते हैं उसी को प्राप्त होते हैं इसे अनुभव करके जीव परम शांति प्राप्त करता है उसे इस प्रकार जानकर वह मृत्यु के बंधनों को काट देता है पूर्व काल में जिन देवता और ऋषियों ने उसे जाना वे अमर हो गए अपनी बुद्धि में स्थित उस परमात्मा को देखते हैं उन्हें ही नित्य शांति प्राप्त होती है औरों को नहीं बुद्धि बुद्धियुक्त जहातीह उभ सुखृदृते कर्मज बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण जन्मबंध विर्मुक्ता पदम गच्छन तमय सर्व ज्ञान प्लव नतरीशति ज्ञानसमी भस्मता कुर्तीतुद्वा बुद्धिमान सकृतृत भारत तथम तत्तो ज्ञावा विसते तदनम चात्मज परम स्मृत तद्य ग्रह विद्यामृत यहाँ प्राप्त द्विजो नान्यता एवं यूते सू पश्यत्मत्मना सर्व समता में ब्रह्मभ्येती सनातन सम्य दर्शन सम्पन्न कर्मद्य दर्शन विहीनस्तु संसारप्य बेते जंतुया चा मुच्यते तस्मा कर्म कुर्वन्ति यति पारिदर्शि ज्ञान निश्रेय श्राहो वृद्धाश्चयदर्शिन तस्मा ज्ञानन शुद्धन मुज्यतेपातकृत जायम विधि ज्ञानेन विद्वाद्वान्ेज अभ्येत निथा तस् पंथ ठविरास् प्रसन्नः क्षेत्रेस्वर गया विशुद्धि परमाता अयं तो परमो धर्म यदेनात्मदर्शनम आत्मजोकस नो नीभेति कतचन मृत्यु सकाशा मरण तद व्यध्या जायती मृति न बद्यो न चुातक न बद्यो बंधकारी वोक्त न च मोक्षद पुरुषः परमात्मा पुरुष के द्वारा पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष कर्म जनित फल इष्टानिष्ट देह की प्राप्ति को त्याग कर ज्ञानी हो जीते जी जन्म बंधन से मुक्त होकर समस्त उपद्रवों से रहित मोक्ष नामक परम पद प्राप्त करते हैं तो ज्ञान रूप नौका के द्वारा ही संपूर्ण पापों के पार हो जाएगा उसी प्रकार ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म अर्थात निर्वीज कर देगा हे भारत इस गुहतम शास्त्र को जानकर ही मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत -कृत होता है फिर मुझे तत्वतः जानकर तत्काल मुझी प्रवेश कर जाता है इन सब साधनों में आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट माना गया है तथा संपूर्ण विद्याओं में भी वही सबसे बढ़कर है क्योंकि उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है इसे प्राप्त कर लेने पर ही द्विज कृतकृत्य होता है अन्य किसी प्रकार नहीं इस प्रकार जो मन ही मन संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को ही देखता है वह सब में साम्य बुद्धि को प्राप्त करके सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तथा सम्यक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण वह कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता जो पुरुष इस दृष्टि से रहित है वह संसार को प्राप्त होता है जीव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते स्थिर बुद्धि प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बतलाया है अतः शुद्ध ज्ञान से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है इस प्रकार मृत्यु को अवश्य होने वाली जानकर विद्वान ज्ञान के द्वारा नित्य तेजस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है इसके सिवा उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है उसे जान लेने पर विद्वान प्रसन्न हो जाता है परमात्मा के ज्ञान से जीव की आत्यंत की शुद्धि मानी गई है योग साधन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना यही परम धर्म है आत्मज्ञानी शोक से पार होकर मृत्यु मरण अथवा किसी अन्य कारण से होने वाले भय इनमें से किसी से भी नहीं डरता परमात्मा न उत्पन्न होता है न मरता है न मारा जाता है और न मारता है वह न तो बांधा जाने वाला है और न बांधने वाला है तथा न मुक्त है और न मोक्षप्रद ही है उससे भिन्न जो कुछ है वह ही है एवं श्रुति स्मृति इतिहासादि ज्ञान से मोक्ष साधनवावगम्मात एवपनिषदारंभ इस प्रकार श्रुति स्मृति और इतिहासादी में ज्ञान ही मोक्ष का साधन जाना जाता है अतः इस ज्ञान साधक उपनिषद को आरंभ करना उचित ही है उपनिषद किंचनोपनिषद्य ज्ञानस परम पुरुषार्थ साधन अवगम्यते तथा ही उपनिषदितुपन पूर्व से सदैर्साधनाचक्षते उपनिष्दन व्याचासी ग्रंथ प्रतिपाद्य प्रतिद्यवस्तु विषया विदोच्यद ग्रंथो अपि उपनिषद ये विषय दृष्टाणुश्रविक विषयवतृष्णा सन्त शब्दी तद्द्या तन्नीतया निश्चय शीलियं तीद्यादेह संसार बीज सेसर विनाशा पर ब्रह्म गृवा गर्भ जन्म जरा मरण्युपद्रवा वसादनिषद्याप्यन्येयर ब्रह्म विद्योपनषद उच्य उच्यते। इसके सिवा उपनिषद नाम से भी ज्ञान का ही परम पुरुषार्थ में साधन होना जाता है जान, जाना जाता है जानने का प्रकार यह है उपनिषद यह तप और नि पूर्वक विसरण विनाश गति और अवसादन अंत अर्थ वाले सद्धातु का रूप बतलाया जाता है उपनिषद शब्द से हम जिस ग्रंथ की व्याख्या करना चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान का कथन होता है उस ज्ञान की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है इसलिए यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है जो मोक्षकामी पुरुष दृष्ट और श्रुत विषय से विरक्त हो उपनिषद शब्द से कही जाने वाली विद्या का निश्चय पूर्वक तत्परता से अनुशीलन करते हैं उनकी संसार की बीजभूता अविद्यादि का विचरण विनाश हो जाने के कारण उन्हें परब्रह्म के पास ले जाने वाली होने से और उनके जन्म मरणादि उपद्रवों का अवसाधन अंत करने वाली होने के कारण यह उपनिषद है इस प्रकार नाम से भी अन्य सब साधनों की अपेक्षा परम श्रेयस्कर होने के कारण ब्रह्म विद्या उपनिषद कही जाती है ननु भवेदेव उपनिषदारम्भो यदि विज्ञान से व मोक्ष साधनत्व भवेद न चैदस्र्मण कर्मणमी मोक्षसाधनवावगमान अपा सोमम अमृता अभूम अक्ष वै चातुर्मास्यजिन सुकतीदीना परि विज्ञान ही मोक्ष का साधन होता तो इस प्रकार इस उद्देश्य से उपनिषद का आरंभ किया जा सकता था किंतु ऐसी बात है नहीं क्योंकि हमने सोमपान किया है अतः हम अमर हो गए हैं चातुर्माश याग करने वाले का पुण्य अक्षय होता है इत्यादि वाक्यों से कर्मों का भी मोक्ष साधनत्व स्वीकार किया गया है नी श्रुति दद... स्मृति विरोधान, न्याय विरोधाच श्रुति विरोधस्ट तबत तद्येह कर्मज लोक क्षीयत एवेवा मुद्रपुण्यजि लोक क्षीयते तमें विद्वान्ति नंथा विद्यना कर्मण न न प्रजया धन त्यागे नईके अमृत मनसो प्लवाते अदृढ़ा यज्ञ अष्टादो अवर येसु कर्मा यथे ये अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवाये नास्तक ना। कर्मण बद्धते जन्तु विद्याचा चुच्य तस्मात् तस्कर्म न क्वती यत पारदर्शिन अज्ञानवात पुराणो मलिस्मृत भवेन तक्षयावी भवन्मुक्तिर्नाथ कर्मकोटि प्रजया कर्मणा मुक्तिधन मुक्ति कर्म न सता न ही त्यागे त्याग नैक मुक्ति सैदे भ्रम्ल्यहो कर्मोद कर्म फलारागा नरती मृत्यु ज्ञानेन विद्वांस्ते जेतिम न विद्यते था तस् पंथ एवं मनुप्रपन्ना धमुन्नातागत काम चापि कामेम्हाश्रा वर्णा परमत आश्रमेर चेदस्त ये सांख्य उग्रैस्तपोभ दानैर्दान विधर न लभंते तमत्म लभंते ज्ञानिनः स्वयं किम् पाक किसम सुख किंचितिद अखशाकुले तस्मा मोक्षा यतता कथम सेव्या मय मैं अज्ञानशब्धवाद स्मृत ज्ञात निवृत्ति सिया प्रकाशा तमसो यथा ज्ञालेन मुक्ति अज्ञानस्य से व्रता तपसी यहाँ सत्यं चीर्थाश्रमकर्मयोगा स्वर्गा मेंशुभ मध्रुवं च्ञानम ध्रुव शातिक महादेव आपो भी ब्रम्हण पदम विविधा भोगा ज्ञाक्ष आत धर्मरज्वा ब्रजेतुर्धम पापरज्ज्वा ब्रजे दध दमय ज्ञाश विदेह शांत मृक्षति त्यज धर्म अध्यानते त्यज उभय सत्या त्यक्ता येन तेति त्यज सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि इससे श्रुति स्मृतियों का विरोध है और यह युक्ति से भी विशुद्ध है श्रुति का विरोध तो इस प्रकार है जिस प्रकार यह कर्म द्वारा उपार्जित लोग छीन हो जाता है उसी प्रकार वह पुण्य द्वारा प्राप्त लोग भी छीन हो जाता है उसी को जानने वाला पुरुष इस लोक में अमर हो जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है कर्म प्रजा अथवा धन से नहीं किन्हीं किन्हीं ने त्याग से ही अमृत प्राप्त किया है जिन पर ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट श्रेणी का कर्म अवलंबित कहा गया है वे सोलह ऋत्विक यजमान और यजमान पत्री ये यज्ञ के अठारह रूप अस्थिर एवं नाशवान है जो मूढ़ यही श्रेय ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते हैं इस संसार में कोई नित्य पदार्थ नहीं है अतः अनित्य फल के साधक कर्म से हमें क्या प्रयोजन है अब स्मृति का विरोध दिखलाते हैं जीव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसी से पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते अज्ञान रूपी मल से पूर्ण होने के कारण यह पुरातन जीव मलिन माना जाता है उस मल का क्षय होने से ही इसकी मुक्ति होती है अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी इसका छुटकारा नहीं हो सकता सत्पुरुषों की मुक्ति प्रजा कर्म अथवा धन से नहीं होती एकमात्र त्याग से ही होती है त्याग न होने पर तो वे भटके ही रहते हैं भटकते ही रहते हैं कर्म का उदय होने पर उसके फल में अनुराग होता है अतः उसी का अनुगमन करते हैं मृत्यु को पार नहीं कर पाते ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश को प्राप्त होता है इसके सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं है इस प्रकार केवल त्रय धर्म वैदिक कर्म में लगे रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते हैं वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णों के ब्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवल श्रम के लिए है आश्रमों से वेदों से यज्ञों से सांख्य से व्रतों से नाना प्रकार की भीषण तपस्याओं से और अनेकों प्रकार के दानों से लोग उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते किंतु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर लेते हैं त्रय धर्म अधर्म का ही हेतु होता है यह किम्पाक सेमर फल के समान है हेतात् सैकड़ों दुखों से पूर्ण इस कर्म कांड में कुछ भी सुख नहीं है अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रय धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ अज्ञान रूपी बंधन से बंधा होने के कारण जीव अमुक्त माना गया है उस बंधन की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है जिस प्रकार की प्रकाश से अंधकार की अतः अज्ञान का पूर्णतया अच्छा छय होने पर ज्ञान से ही मुक्ति होती है व्रत दान तप यज्ञ सत्य तीर्थ आश्रम और कर्मयोग ये सब स्वर्ग के ही हेतु हैं अतः अशुभ अकल्याणकर और अनित्य हैं किंतु ज्ञान नित्य सांति कारक और परमार स्वरूप हैं मनुष्य यज्ञों के द्वारा देवत्व प्राप्त करता है तपस्या से ब्रह्मलोक पाता है दान से तरह तरह के भोग प्राप्त करता है और ज्ञान से मोक्ष पद प्राप्त पाता है धर्म की धृष्टि से पुरुष ऊपर की ओर जाता है और पापरज्जु से अधोगति को प्राप्त होता है परंतु जो इन दोनों को ज्ञान रूप खड़ग से काट देता है वह देहाभिमान से रहित होकर शांति प्राप्त करता है धर्म अधर्म दोनों का त्याग करो तथा सत असत दोनों ही से मुख मोड़ लो इस प्रकार सत असत दोनों की आस्था छोड़कर जिस त्यागाभिमान के द्वारा उनका त्याग करते हो उसे भी त्याग दो